रे चेता कथया मितम बने च्या को पी गवा नुद निभो बंधुर्णकार जस वया मुदिद्भिता हमस्म रेश तव बल्लभा विषया नाशुक क्षय नेति नम कमलनाभाय नम कमलमा नम कमल, कमल पद नमस्ते कमल यो विदातिपूर्व यो वै वैद्रिण दुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वई शरण मह प्रपदे नंद नंदन पादार मकरंद मिलिंद महानुभाव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 लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है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 ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा हा तलवार की धार पर धावनो है ज्ञान मार्ग पर चलना अरे अर्जुन सरी के धनुर्धर के लिए भगवान ने कह दिया ले सो अधिक तरस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 ज्ञानी अज्ञानी दोनों अधिकारी कोई हो मुक्तात्मा अब्द साद अधिकारी आत्मा मुन यो निर्ग्रंथा अब तुरु क्रमे भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि आत्मा राम सुखदेव शरी के परमहंस सनकादिक का दिक परमहंस जनकादिक परमहंस ब्रह्मादिक दीवाने हो गए और बद्ध भी निवृत्त तरशयी रूप गीयम ोत्र मनोभिरा उत्तम श्लोक गुणानुवादात तुम विरजे तब बिना पशुना भागवत जो निवृत्त तरशही है वो तो ठीक ही है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 सब के लिए कायदे अलग अलग हैं, भगवान के लिए कायदा नहीं और यो श्री यदश ना जुहो यत ददाश तपस्या शिकोन तेय तत्कुरुष्व मद जो कुछ करते हो सब उनको अर्पित कर दो सब ले लेंगे वो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 पटी पढ़ा दिया उसको तो शंकर जी की जान बची लेकिन वो देना पड़ेगा भगवान को इतना लंबा चौड़ा मांगा हिरण कशपू ने न दिन में मरूं न रात में मरूं न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं सब देना पड़ा ब्रह्मा को दिया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 और सब इंद्रियों से भक्ति होती है बिले वकोरु क्रम विक्रमान्य न शिणवता कर्ण पुटे नरस्य जीवा सती दार दूरी के वसूत न चोप गाय त्युरुगा था किट जुष्टो मत्युतम न मेन्मुकुंदम श्राव कौन नो कुरुत पर्या नयने नाण लिंगान विष्णोर्न निरीक्षत तो ये पाद नृण तौ द्रुम जन्म भाज क्षेत्री नानुत हरेर्जी छवो भागवता घ्रिणु न जात मर्तोभि यस्तु श्री विष्णु ुपद्या मनुजस्ल शव जस्तु नेद गंध्म बचेद यदृह्यनैर्नानाम धेय निक्रीएताथ यदा विो नेत्रे जलम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 ए तन निर्द्यम इच्छता मकुतो दो एक ग्यारह योगिना नृपनिर्णीतम हरेर नामुकीर्तनम कोई भी हो ज्ञानी योगी कर्मी संसारी पापात्मा महात्मा ज्ञानी अज्ञानी सब अधिकारी अरे तुलसीदास दास ने तो यहां तक कह दिया जीव चराचर को है कुत्ते बिल्ली गधे भी अरे देखो काक भूसुंडी पक्षी है वो भी अधिकारी है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 धर्मात्मा क्षिप्रम भवती प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति अर्जुन मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता नवे अध्याय का एक क्यों नहीं हो सकता जी अनन्या चिंतना तेम नित्याभक्ता उनके योगक्षेम को मैं बहन करता हूं योग माने अप्राप्त को देना खेम माने प्राप्त की रक्षा करना ये ठेका लेता हूं ये मैं मत ना ध्यायं तो सर्वाणी कर्मा मैं सन मत्परा अन्य नोगेन मं ध्या उपासते तेषा हम समर्ता ठेका मृत्यु संसार सागरात ठेका ले रहा हूं। भागवत में नव योगी स्वरों ने कहा था धावन मिलत्रे न स्खले न पते दीह ग्यारवे के दूसरे अध्याय का पैतीसोक भक्ति मार्ग में चलने वाला आंख बंद करके दौड़ो न फिसलोगे न गिरोगे धावन निमिले आंखों को बंद कर लो और धावन दौड़ो न स्खले न पते न फिसलोगे न गिरोगे पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं संभालने वाले रास्ते में भी संभालेंगे और अंत में तो <laughs> बता दे जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्भरम समदर्शनम अनुब्रजा्य हम नित्यम पूये श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव परमहंस से ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का सोलहवा श्लोक उद्धौ मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं अनुप्रजा किस लिए चलते हैं महाराज रक्षा करने के लिए नहीं नहीं अंघ्री रेणु भी पू उनकी चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊं इस कामना से पीछे पीछे चलता रिकॉर्ड संसार में ऐसा कोई स्वामी है चरण धूल चाहे अपने दास की यानी उल्टा हो गया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 हमको खरीद लेते हैं भक्त लोग साधु भीर ग्रस्त हृदया नौ चार अड़सठ दुर्बासा से कहा था अस्तु इसलिए भक्ति मार्ग का ही अवलंब लेना है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 हाय कामान सर्वान्ष प्रिय निर्ममो निरहकार स शांति मधिगछति अच्छा जो कामनाओं को छोड़ दे टेंशन समाप्त शांत तो हो जाएगा आनंद स्वरूप आनंद मय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 शायद तो इसी से गड़बड़ हो गया है ये क्या कह रहे हैं बर मांगू अरे मैं सेवा, सेवक हूं सेवा करना मेरा धर्म है मांगना नहीं मांगना तो स्वामी का अधिकार है ए पानी लाव ए, ए सब तो स्वामी ऑर्डर देता है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 आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यश नश्य जन्मना सातवें अध्याय के दसवें अध्याय का वो पहले वाला सातवां श्लोक था ये आठवां श्लोक अर्थात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 तब प्रधान महाप्रभु ने, ने कहा कि इन चारों में मोक्ष की कामना सबसे डेंजरस आप लोग हमारे देश में नाइन्टी पर, परसेंट नहीं नाइन्टी नाइन परसेंट लोग मोक्ष मांगते हैं भगवान से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 अब उसको कभी प्रेमानंद नहीं मिलेगा इसलिए भुक्त मुक्ति स्प्रिया जावत पिशा की बरतते ये पिसाखी मानी गई बेदस्तुति करते हैं भगवान की दसम स्कंद के सत्तासवे अध्याय में उसमें कहते हैं न परी लसन के चीपर्ग मपीश्वर ते हा बड़े बड़े रसिक लोग मोक्ष नहीं चाहते कपिल भगवान ने अपनी देवहूति माँ को उपदेश में कहा था सालों के सार दिशा बेसारू दीयमान न गृणतीन जना पांच प्रकार की मुक्ति भन मेरे भक्त लोग नहीं चाहते देने पर नहीं लेतेलो सारूप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 न पारमेषम न महेंद्र धिष्यम न साव न रसाधिपत्यम नोग सिद्धि पुनर्भव मय अर्पितात्मे क्षति मद्बि श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक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 स्वर्ग और नरक के समान अपवर्ग भी है मोक्ष भी अरे जब भगवान की सेवा न मिले प्रेमानंद न मिले पत्थर बनना है क्या हमको मोक्ष लेकर के? इसलिए मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को छोड़ने का नाम अकाम निष्काम ये सूत जी महाराज का पहला वाक्य है दूसरा है अप्रतिहता अर्थात निरंतर हो भक्ति दो मिनट चार मिनट को नहीं इसकी विस्तृत व्याख्या कल होगी बोलिए लाडली लाल की